ओम सहना वो सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्त मेदा वह शांति ही, शांति ही। हाँ जी कल के प्रसंग में कुछ पूछना है हाँ जी. जी जी जी प्रवर्तक प्रवर्तक कहा शब्द शब्द का का अच्छा आपको क्या लगता है मुझे कहा है। अच्छा अगर प्रवर्तक अर्थ का अभिव्यक्ता कहा अगर ऐसा होता तो क्या आपत्ति है अभिव्यक्त नहीं मानते नहीं मानते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ऐसा है ये केवल तात्पर्य भेद है और इसमें कुछ भी नहीं है अभिव्यक्तक भी मान सकते हैं तो यहां ये नहीं कहना चाहते हैं कि पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होंगे और अनित्य है ये नहीं बताना तात्पर्य यहां पर यद्यपि पृथ्वी आदि पदार्थ उत्पन्न ही होते हैं ठीक है ना और ईश्वर उनको उत्पन्न करने वाला है ये यथार्थता है ठीक है ना और यहां ऐसा कहना मुख्य है क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करके ये बताया जा रहा है कि ईश्वर इनको उत्पन्न करने वाला है यहां इतना ही कहना मात्र है ऐसा कह कर के ये वैशेषिक दर्शन का जो सिद्धांत है उसका खंडन नहीं किया जा रहा है मेरी बात को पकड़ना आप ऐसा कह कर के वैशेषिक दर्शन का खंडन नहीं किया जा रहा है यहां पर और ना वैशेषिक सिद्धांत खंडित होता है और वैशेषिक दर्शन कार कनाद ये भी नहीं मानते हैं कि ये नित्य वास्तव में नित्य है यथार्थ में नित्य है ऐसा भी वो नहीं मानते वो तो केवल आगे की व्याख्या करने की दृष्टि से अपेक्षा से नित्य मान करके चल रहे हैं। अंतर इतना सा है तो इससे कोई सिद्धांत हानि नहीं होती है जी तो वहां जो, गया है वो ये कि प्रत्य जो हैं, नहीं प्रवृत्त करा तो कराता है ईश्वर तो प्रवृत्त करवाता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है प्रवृत्त कराना अर्थ भी ले सकते हैं आप अभिव्यक्त लेंगे तो इसमें प्रश्न ये उठेगा की अभिव्यक्त अन्य रूप रूप में वो तो कारण से ही तो अभिव्यक्त होते हैं ना कारण से कार्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और उसको ईश्वर अभिव्यक्त कराने वाला है <laughs> <laughs> मैं इसलिए वो शब्द इसलिए नहीं बोल रहा हूं आ, वो आपको उससे आपत्ति है इसलिए उससे मैं बचना चाह रहा हूं अभिव्यक्त करने में भी कोई आपत्ति नहीं है और प्रवर्तन करने में भी कोई आपत्ति नहीं है केवल दृष्टि भेद है एक दृष्टि से आपको अभिव्यक्ति करना आपको दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इसको नित्य माना है इसी वजह से आपको दिक्कत आ रही है ना तो यदि यथार्थ रूप में तात्विक रूप में अगर देखें आप तो क्या ईश्वर पंचमा भूतों को अभिव्यक्त नहीं करता, उत्पन नहीं करता? उत्पन करता, है नहीं करता। उत्पन्न करता नहीं करता तो ठीक है उत्पन्न करता है नहीं करता है उत्पन्न।, उत्पन्न, था, उत्पन्न, था, उत्पन्न शब्द को अभिव्यक्त करना भी लिया जाता है लगे, ऐसा है वो है उसमें कोई अंतर नहीं आता है अभिव्यक्त अभिव्यक्त करता ये कहो प्रकट करता ये है प्रवृत्त करता है ये कहो वहाँ केवल प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाता है दोनों का अर्थ एक ही प्रकट देखिए देखिए जहाँ पर प्रवृत्त करना अर्थ लेना है वहां प्रवृत्त अर्थ लेना ले लो मेरे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अभिव्यक्त का अर्थ उत्पन्न होना अर्थ भी निकलता है और जहां उत्पत्ति के प्रसंग में अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग करेंगे वहां उत्पन्न अर्थ ही लिया जाएगा जो यहाँ, जो शब्द तो नहीं आप क्या लेना चाहते हैं हाँ, ले लो मेरा कोई आपत्ति नहीं है वो तो मैंने पहले ही बता दिया तो फिर आप इसको ना अभिव्यक्त का अर्थ में उत्पन्न ले रहा हूँ अभिव्यक्त शब्द, शब्द का अर्थ उत्पन्न ही ले रहा हूँ जो आप ले रहे हैं जब उत्पन्न ले रहे हैं तो आप उसको सापेक्ष से भी नीचे कैसे मान सकते हैं जब आप उत्पन्न होना रहे, जी जब उत्पन्न होना मान रहे हैं तो उत्पन्न होना मानने के बावजूद भी आप सापेक्षता सा, तो नित्य कैसे इसलिए कह सकते हैं जब उत्पन्न होकर के भी ये नित्य इसलिए है क्योंकि इसके आगे की प्रक्रिया को सिद्ध करना है पंचमा भूतों से आगे के जगत को बताने की दृष्टि से नित्य है वैसे उत्पन्न होते हैं नित्य मानकर के लिए क्या दोष आएगा दोष इसलिए आएगा क्योंकि फिर ये सिद्धांत नहीं रहेगा वैशेक का वैशेषिक का सिद्धांत नहीं रहेगा उस दृष्टि से क्या सिद्धांत सिद्धांत है कि फिर इसके पीछे जाना पड़ेगा वैशेषिक दर्शन के कार को, इसका कारण को बताना पड़ेगा तो जिस प्रकार पंचमा चल रहे हैं। के लिए ये तो अंतर ये इनका अलग ही सिद्धांत है ना ये केवल यही का स्थल जगत की व्याख्या करना है इनको सूक्ष्म जगत की व्याख्या करनी ही नहीं है उनको लेकर उसके बाद से वो अपनी चर्चा शुरू करें ऐसा नहीं करता ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते परेशानी है ना परेशानी क्योंकि उनका बेस ही ये यह है यहीं से आगे की व्याख्या करना है जिसकी व्याख्या उन्होंने कर रखी है उस व्याख्या को ये दोबारा क्यों दोहराना चाहते हैं नहीं दोहराना चाहते नहीं नहीं देखिये वहां सांख्य दर्शन में इस प्रकार की चर्चा ही नहीं है ना गुण गुनी आदि को लेकर के चर्चा ही नहीं है वहां तो गुण और गुनी को अलग मानते ही नहीं है वहां गुण गुणी को अलग नहीं माना जाता वह वहां तो ये स्पष्ट कहा कि जब चितिशक्ति रे व पुरुष शक्ति ही पुरुष है तो किससे किसका उपदेश कर रहे हो किससे किसका कथन कर रहे हो वहां तो गुण-गुणी अलग है ही नहीं है तो स्पष्ट कह दिया वहां पर गुण गुणी अलग नहीं हो सकते वहा द्रव्य को और गुण को अलग नहीं माना जिसको आप गुण कह रहे हैं वही ही गुण ही है जिसको आप द्रव्य कह रहे हैं वो सब एक ही बात है द्रव्य और गुण को अलग करके उन्होंने कथन ही नहीं किया उनकी परिभाषा में ये आता ही नहीं है इनकी परिभाषा में आती इसलिए यह पंचमा भूतों से आगे की बात करते हैं ये स्थूल बात करते हैं वो सूक्ष्म बात करते हैं बस अंतर इतना है दोनों का क्षेत्र अपना अलग अलग है ठीक है ऐसा होते हुए भी वैशेषिक दर्शनकार इनको नित्य ही मानते हो अगर नित्य ही मानते हैं तो ये पूरा दर्शन ही गलत हो जाएगा अगर इनको अनित्य पदार्थों को नित्य मानता हो एक ऋषि हो करके समझ में आ रहा है मेरे पास एक ऋषि हो करके अनित्य पदार्थों को नित्य मानता हो ये तो फिर अविद्या है पकड़ में आ रहे हैं ना पर ऋषि ऐसा नहीं कहना चाहता क्योंकि आगे की बात को समझाने के लिए मेरे को आधार यही बनाना पड़ेगा इस दृष्टि से यह नित्य है यथार्थ रूप में नित्य नहीं है ये बात वैशेषिक दर्शनकार भी मानते हैं जानते हैं ये यही से निकलता है कि ये जब वहाँ सत्वर से पंचमा भूत उत्पन्न होते हैं, वहाँ उस दर्शन में बताया गया है और यहाँ पर इसको नित्य माना जा रहा है शायद वो नहीं मानते कौन नहीं, नहीं मानते क्या नहीं मानते हैं ये नहीं मानते होंगे तभी जाकर को नित्य बताया निद्या निद्या निद्या नहीं तो सभी संकेत देना से संकेत देने की आवश्यकता नहीं है ना वो तो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि जब ये आगे की व्याख्या करना है आगे की व्याख्या करने के लिए जिस किसी को आधार बनाना पड़ेगा आधार का आधार नहीं होता है एक सिद्धांत है तो जिसको उन्होंने आधार मूल माना है तो मूल का मूल नहीं हो सकता आधार का आधार नहीं हो सकता कारण का कारण नहीं हो सकता क्योंकि कारण का कारण मानते ही फिर वो उसको नीचे पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाएंगे तो फिर वो सांके में चले जाएंगे किसी को तो आधार बनाकर के आगे की बात करनी होगी ना नहीं तो इसलिए इसमें कोई आपत्ति आने वाली नहीं है आप थोड़ा धैर्य से आप इसको सोचेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है जी ये बातें हाँ जीतनिष्ठ जी, जी।, जी।, जी। रविशंकर जी इसमें और कुछ भी नहीं है केवल आधार है कि जिसको आधार मानकर के हम चल रहे हैं उसको तो मूल बताना पड़ेगा वो मूल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उसी से उसको आगे की बात करनी है और पीछे की बात करनी नहीं है उनको पीछे जाना नहीं है जब जाना नहीं तो वही आधार है वही अंतिम है उनके लिए उस वाले की दृष्टि से कार्य जगत की दृष्टि से ये हम कैसे निकाल निकाल सर कि कि रहे हैं इन में। और एक तरफ आपने बोला कि वास्तव में तो है वहां पर बताया ना उन्होंने सांख्य दर्शन ने पंचमा को तन्मात्राओं से उत्पन्न माना है ना उन्होंने माना है ना सुनो पहले सुनिए उन्होंने उनको उत्पन्न माना है ना और यहाँ पर ये नित्य बता रहा है ना ये यहाँ इनको, इनको नित्य बताया जा रहा है हाँ पंचमाभूतों को नित्य बताएंगे वहां तो अनित्य बताया उनके प्रसंग में और इनके प्रसंग में ये नित्य बताया जा रहा है आप एक बात बताइए जो आपको ये आप सांख्य दर्शन पढ़ते है वेद पढ़ते है उपनिषद पढ़ते बाकी शास्त्रों की विद्या को पढ़ते हो ना तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि न्याय न्या दर्शन कर गौतम मुनि केवल न्याय को जानते होंगे और किसी भी शास्त्र को किसी भी विद्या को नहीं जानते हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कहाता है, कैसे रहा? कैसे मिलता है? क्या तो इसमें क्यों थे? अच्छा नहीं मानते थे इसमें कौन सा प्रमाण आपके पास मिल रहा है नहीं मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे सकता हूँ नहीं पहले पहला आपको ये भी सिद्ध करना पड़ेगा नहीं मानते थे इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा पहले मैंने पूछा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो इसका प्रमाण है कि समस्त ऋषियों को सभी लोग ऋषि लोग मानते हैं एक दूसरे का खंडन कभी नहीं करते हैं और जो वेद है दर्शन है उपनिषद है उन सबको मानते हुए आ रहे हैं वैशेषिक विद्या को न्याय विद्या को सांख्य विद्या को समस्त विद्याओं को स्वीकार करते हैं जो वेद में है जो वेद में है उनको सब लोग स्वीकार करते हैं और उसी विद्या को इन लोगों ने प्रस्तुत किया है तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी तो शब्द प्रमाण है आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से आ गया ये प्रत्यक्ष नहीं है शब्द प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है दोनों प्रमाण है दोनों शब्द प्रमाण विरुद्ध है आप तो कह रहे कि के करते हैं सब कुछ होता। लेकिन शब्द प्रमाण में शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है आप एक शब्द प्रमाण मेरे को मिल रहा है एक शब्द प्रमाण मुझे मिल रहा है प्रत्यक्ष ही हो रहा है ठीक है तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है आ, इसको प्रत्यक्ष नहीं कहना प्रत्यक्ष तो अलग बात है प्रत्यक्ष तो समाधि में होता है इसको ऐसा नहीं कह सकते शब्द प्रमाण है ये बोलो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं होता शब्द प्रमाण तो शब्द प्रमाण ही होता है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बनता है प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द प्रमाण नहीं बनता है हाँ ये याद रखना आप <laughs> <laughs> आप ये कह रहे हैं शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है मेरे को जो शब्द प्रमाण है हाँ शब्द प्रमान शब्द प्रमान के है। ठीक है जो शब्द प्रमाण है आप शब्दों में उलझ रहे हैं ठीक है आप ये कहे मैं शब्द प्रमाण जो लिखे हुए अक्षर है वो अक्षर मेरे को प्रत्यक्ष हो रहे हैं अक्षर प्रत्यक्ष हो सकते हैं ठीक है ना उन अक्षरों से जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष नहीं है आपको ये याद रखना उन शब्दों से जो ज्ञान होता है ना वो ज्ञान आपको प्रत्यक्ष नहीं है यूं तो आ, वक्ता जब वो शब्द बोलता है सामने वाले शब्द तो सुन रहे हैं आप जैसे मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। शब्दों का तो प्रत्यक्ष है आपको लेकिन मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूँ उससे जो ज्ञान आपको हो रहा है वो ज्ञान शब्द प्रमाण माना जाता है पकड़ में आ रहा है आपको इस बात है आपका भी जो शब्द शब्द प्रमाण प्रमाण है है है मेरा है, ये परस्पर क्यूँकी यहाँ प्रमाणमा नित्य है विरुद्ध तब होगा जब विरुद्ध तब होता है जब प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर रहा हो क्यूँकी न्याय दर्शन हमने पढ़ा है ना दर्शन में एक प्रसंग आया ना कि अगर ऐसा मानते हैं तो ये तो गलत है तो वाण कहते हैं वो प्रसंग पूरा मेरे को याद नहीं आ रहा है आ, गलत होता तो होने दो इससे प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है ना जहा प्रयोजन की सिद्धि हो रहा हो उससे हमारे हमें कोई आपत्ति नहीं है ये मेरे विचार से अः जहा अरस का प्रसंग शायद आया होगा कहीं ह नहीं वो दोनों प्रसंग है उस प्रसंग में आया कौन से प्रसंग में मेरे को याद नहीं आ रहा है वो वात्सायन जी स्पष्ट कहते हैं अगर अपेक्षा से अगर आप मानते तो तो दोष आएगा उन्होंने कहा दोष आता है तो आने दो प्रयोजन की सिद्धि हो रही है जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो रही हो तो वहां दोष आने तो आने दो ना उससे क्या लेना है अगर दोष आने पर प्रयोजन की असिद्धि हो रहा तब समस्या है मेरी बात पकड़ में आ रही है अगर कहीं दोष आ रहा हो और उस दोष के कारण से प्रयोजन की असिद्धि हो रही है प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा तब तो वो गलत माना जाएगा वो अनवस्थक अनवस्था, अनवस्था दोष का प्रसंग है शायद तो यहां अनवस्था दोष आएगा अनवस्था दोष आएगा तो अनवस्था दोष आता है तो आने दो प्रयोजन की तो सिद्धि तो हो रही है अनावस्था दोष के प्रसंग में शायद होगा ये याद आ रहा है आप लोगों को अनावस्था दोष समझ समझ रहे हैं आप लोग जी। क्या है अनावस्था दोष क्या होता है दोष का नहीं, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद वो उसके बाद वो रुकता ही नहीं है हाँ का रुकता ही नहीं है नहीं. तो अनावस्था दोष आएगा ऐसा उसने प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने तो वैद के आने दो अनावस्था दोष प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है नहीं आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है आप एक दो तीन चार पांच लोग हाँ मतलब तो कहीं तो हाँ। तो एक प्रसंग में आ रहा है यानी अगर दोष आता है तो आने दो उस दोष से प्रयोजन प्रयोजन की असिद्धि तो नहीं हो रही दोस्तों छोड़ती है तो को ही नहीं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप आप फिर दोबारा देख लेना अगर मेरे पास मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना जब याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा प्रसंग जब आएगा ना जरूर बताऊंगा अगर दोनों में विरुद्ध आपको लग रहा है ना उस विरोध से कोई हानि हो रही क्या आपको अभी एक ने उसको नित्य माना है और एक ने अनित्य माना है जो अनित्य मान करके चल रहा है उसकी भी प्रयोजन की सिद्धि हो रही है जो अनित्य मान करके चल रहा है ना सांख्य दर्शनकार तो उसको अनित्य मानता है ऐसा मान करके जब वो चल रहा है और अपने प्रयोजन को पूरा कर रहा है ठीक है और यहाँ ये नित्य मान रहा है और नित्य मान करके अपने प्रयोजन को पूरा कर रहा है ठीक है नही उसके ठीक है नहीं मिल रहे उसके ना मिलने से हानि क्या हो रही है ये दिखाओ पता नहीं उस संशय से ला आ, उस संशय के संशय रहता तो रहने दो ना उससे तो यही यही तो बताना पड़ेगा ना वो क्या हानि हो रही है क्योंकि हानि और लाभ है अभ्युदय और अगर हानि का मतलब है हमको अभ्युदय ना मिले निश्रेष ना मिले तब हानि है, तो है तो तो इधर उधर मत जाइए पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा अगर हानि का मतलब ये होता है लाभ का मतलब ये होता है लाभ और हानि अंतिम दृष्टिकोण से होता है ठीक है ना जैसे सत्य बोलने से हानि हो रही है इसका मतलब वो गलत नहीं है भले हानि हो रही है उस हानि से कोई मतलब नहीं है सत्य बोलने से जो मेरा प्रयोजन है वो सिद्ध होता है तात्कालिक हानि हो सकती है सत्य बोलने से तात्कालिक हानि हो सकती है आप नाराज हो सकते हैं आप मेरे को पैसा नहीं दे सकते आप मेरे को मकान नहीं दे सकते आप मेरे को ठहरने नहीं दे सकते ये तात्कालिक हानियां बहुत हो जाएंगी क्योंकि सत्यवादी जब सत्य का प्रयोग करता है और जिनके साथ में प्रयोग करता है वो असत्यवादी लोग हैं इसलिए उनको पसंद नहीं आता उसका सत्य इसलिए वो लोग उसको हानि पहुंचाते हैं क्या हानि पहुंचाते हैं रोटी नहीं देंगे कपड़ा नहीं देंगे मकान नहीं देंगे आने जाने के साधन नहीं देंगे उसको बार बार कष्ट देंगे इन्हीं चीजों से कष्ट देंगे और क्या होगा उसका तो होती रही वो हो हानि उस हानि से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे को तो मुक्ति तो मिलेगी पकड़ में आ रहा है ना ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर इसको नित्य मान करके चल रहा है और नित्य मान करके चलने से इसका प्रयोजन पूरा हो रहा है ठीक है ना वैशेषिक दर्शन कर तो नित्य मान रहा है और ऐसा इसको हम नित्य मान करके चलेंगे आगे चल करके और निश्रेष की प्राप्ति होगी कोई इसमें हानि नहीं हो रही है और वहां अनित्य मान करके चलते हैं तो भी वहां पर निश्चय की प्राप्ति हो रही है तो विरोध आ, आ रहा है तो आने दो ना क्या फर्क पड़ता है कोई हानि नहीं है किसी भी प्रकार की हानि नहीं है हाजी तो ऐसा विरोध हाँ तो विरोध तो है इस विरोध से कोई हानि नहीं हो रही है तो ठीक है विरोध तो होता ही इसमें क्या आपत्ति है कोई भी कोई भी ऋषि होता है सभी ऋषि का एकमत कभी नहीं हो सकता हाँ यह भी याद रखना कुछ ना कुछ अंतर होता है और उस अंतर से कोई विशेष परिस्थिति नहीं आएगी अगर अंतर नहीं होता तो वो ऋषि लोग ऐसा मानते हैं ये ऋषि लोग ऐसा मानते हैं, ये जो भिन्न भिन्न मत नहीं आते भिन्न भिन्न मत इसलिए आते हैं सबकी अपनी अपनी दृष्टियां हैं मैं अपनी दृष्टि से सोचता हूं आप अपनी दृष्टि से सोचते हैं वो अपनी दृष्टि से सोचते हैं नहीं तो इत्य ऐसा आएगा नहीं वो ऋषि ऐसा मानते और हम ऐसा मानते ठीक है ना उन उस ऋषि का वो मत है हमारा ये मत है मेरा दर्शन में आता है बादरायन तो ऐसा मानते हैं जयमिनी ऐसा मानते हैं और मैं ऐसा मानता हूं पकड़ में आ रहे यानी वेदव्यास कहते हैं मेरा मेरा पिता जो है, ये ऐसा मानता है और मेरा शिष्य तो ऐसा मानता है लेकिन मैं ऐसा मानता हूं तीन लोगों की बातें है वहां पर वेदव्यास व्यास अपने पिता को नहीं मान रहे और अपने शिष्य को भी नहीं मान रहे और अपने को अलग मान रहे यानी उनकी बात को नहीं मानते नहीं मानते का मतलब है मेरे पिता ऐसा मानते हैं और मेरा शिष्य ऐसा मानता है और मैं ऐसा मानता हूं इसका मतलब मैं मेरा मत अलग है पिता का मत अलग है और शिष्य का मत अलग है तीनों का अलग अलग मत है और तीनों ऋषि हैं। वो उनकी दृष्टि है वो उनकी दृष्टि है मेरी ऐसी दृष्टि है मेरे शिष्य का ऐसे क्योंकि वेद का शिष्य जय है द्रु। द्रु। द्रु। और बाद जो है व्यास के पिता है तो पिता की दृष्टि अलग प्रकार की बताई गई है शिष्य की दृष्टि अलग प्रकार की बताई गई है और अपनी दृष्टि को मैं अलग प्रकार से बता रहा हूं यह वो प्रसंग है सूक्ष्म शरीर की बात आई है वेदांत दर्शन में रहता है। हाँ जी, जी। मुक्ति में सत्या प्रकाश में भी उसको दिया है।, है तो वेदांत दर्शन का ही प्रसंग है वो कहते हैं मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है एक ने कहा और एक ने कहा है मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है ठीक है एक ने मना किया और एक ने हा किया और वेदव्यास कहते हैं दोनों की बात ठीक है वेदव्यास ने क्या कहा दोनों की बात ठीक है मेरा मत है यानी पिता कहता है नहीं शिष्य कहता है हाँ और मैं कहता हूं दोनों ठीक कह रहे हैं दृष्टि भेद है तो दृष्टि भेद से ये कथन है जिस दृष्टि से वो अनित्य मानता है उनकी दृष्टि अलग प्रकार की है जिस दृष्टि से ये नित्य मानते हैं इनकी दृष्टि अलग प्रकार की है और दोनों दृष्टियों के भेद होते हुए भी दोनों का प्रयोजन सिद्ध होता है ठीक है मतलब वहां किसका कौन सा मत है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है एक कहता है सूक्ष्म शरीर रहता है ठीक है ना तो सूक्ष्म शरीर रहता है जो कहता है वो ये नहीं कहता है कि ये जो संसार से यानी सत्तंभ से बना हुआ सूक्ष्म शरीर रहता है वो ये नहीं कहना चाहते पर कहता है कि सूक्ष्म शरीर रहता है क्योंकि आत्मा अपना स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है और जयमिनी कहता है सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है तो एक कहता है प्रकृतिजन्य सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है और एक कहता है स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर रहता है और मैं कहता हूं दोनों ठीक कह रहे हैं केवल दृष्टि तो भेद है ना तो दृष्टि भेद से एक आदमी नित्य मान रहा है एक अनित्य मान रहा है नजरिया अलग है दोनों की ठीक है चले हम आगे और बोलिए बोलो लेकिन मुझे ऐसा मुझे ऐसा ऐसा तो ऐसा लगता लगता है है, कि कि दोष दोष को स्वीकार स्वीकार करते हुए उन्होंने कोई कथन किया हो हमें तो नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ अगर आता है तो आने दो उससे हमारा प्रयोजन तो सिद्ध होता है इस तरह का शब्द हो सकता है वो किस प्रसंग में मेरे को पूरा उसका स्पष्ट संस्कार नहीं आ रहा है लेकिन किसी न किसी अनावस्था में कहा हो या अरसुदीर की अपेक्षा से कहा हो या किसी न किसी अपेक्षा से एक बात जरूर कहिए अगर दोष आता है तो आने दो उससे प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है ये वात कहते हैं ऐसा कहकर के वो ये नहीं कहना चाहता कि वास्तव में वो दोष है वो ये नहीं कहना चाहता अगर आपकी दृष्टि से वो दोष है तो होने दो प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है जैसे इन्होंने कहा ना विरोध तो आता है एक नित्य मान रहेगा नित्य मान रहे विरोध तो आता है इनकी दृष्टि से विरोध है मेरी दृष्टि से विरोध नहीं है अगर आपकी दृष्टि से वो विरोध है तो विरोध आता है तो आने दो प्रयोजन की तो सिद्धि हो रही है इस अर्थ में वातसायन ने कहा वहां पर ठीक है जी? जी। में, जी जो भाष्य भूमिका में ऐसा लिखा तो मैंने ये प्रश्न देखा तो अग्नि जो हमारा जो सभा का जो, जो, जो संस्करण है तो उसमें तो गौतम मुनि ने जो गौतम मुनि द्वारा रचित प्रशस्त पादभाष्य को पढ़ने के लिए कहा है लेकिन जो आर आरष साहित्य वाला पुराना जो संस्करण है आर साहित्य वाले उनमें ये वाला है गौतम भूमि का ये जो हो सकता है क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है सत्यार्थ प्रकाश में अभी जो सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो इसी प्रकार से विवाद है यानी आज वाले द्वितीय संस्करण को प्रामाणिक मान रहे हैं द्वितीय संस्करण को ठीक है ना और यहाँ से जो छपा है यहाँ से जो छपा है वो द्वितीय संस्करण को प्रेस कॉपी को और मूल प्रति को तीनों को मिला करके बनाया गया है ऐसा दोष दोनों में है दोष दोनों में ही है वो जो कहते हैं उनमें भी दोष है हम जो कहते हैं हमारे में दोष है दोष का मतलब यह है कि जो सारी त्रुटियां निकालनी चाहिए वो निकल नहीं पाई है। मतलब जो संपादन करके उसको बनाया गया ना हमारा जो हमने सत्या सभा ने जो सत्यार्थ प्रकाश निकाला है उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं यानी वो त्रुटियां संपादक की मतलब स्वामी जी की ऐसा मैं नहीं कह रहा यानी हमने यानी सभा ने सारी त्रुटियां निकाल करके त्रुटि रहित तो नहीं बना पाई सभा ने कुछ त्रुटियां हमारी उस पुस्तक में भी है और वो जो जिसको प्रमाण मानते हैं उनके वाले में तो बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं ठीक है तो ये विवाद चल रहा है कब जब क्या कहना चाहिए जब इसका सुलह हो जाएगा होगा जब भी होगा चले हम आगे अत्र वैशेषिक दर्शने यद्यपि यहां से चलेगा ना अत्र वैशेषिक दर्शने यद्यपि निमित्त अशने यद्यमित्रीय अत्र वैशेषिक दर्शने इस वैशेषिक दर्शन में यद्यपि समवायी असमवायी और निमित्त भेद से तीन कारणों को स्वीकार किया जाता है परंतु निमित्त नाम न, निमित्त न नामना परंतु जो निमित्त कारण है तीसरा उसको निमित्त कारण को निमित्त कारण से नहीं बोला जाता है इस वैशेषिक दर्शन में ये कह रहे हैं परंतु निमित्त नाम ना निमित्त नाम से निमित्त कारण को नहीं बोला जाता है किंतु समवायी असमवायिभ्याम भिन्नम कारणम वैशेषिक नामना ही उच्यते कि क्या कहा जाता है उसको समवाय और असमवाय इन दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है निमित्त कारण उस निमित्त कारण को वैशेषिक नाम ना ही उच्चते उसको वैशेषिक कारण के नाम से कहा जाता है उस निमित्त कारण का नाम दिया है वैशेषिक कारण समझ में आ रहा ना उसको निमित्त शब्द से नहीं बोलते उसको वैशेषिक शब्द से बोलते हैं यह कहना चाह रहे हैं तो समवाई असमवाय से भिन्न कारण को वैशेषिक नाम से ही उच्चते कहा जाता है जैसा कि सूत्र है अग्निर है जो दसवें अध्याय में संयुक्त समवायात अग्नेर वैशेषिकम ऐसा सूत्र है संयुक्त समवायात अग्नेर वैशेषिकम वहा कारणों की प्रक्रिया चलाई गई है दसवें अध्याय में समवाय कारण क्या होता है असमवाय कारण क्या होता है निमित्त कारण क्या होता है तीनों कारणों को समझाया गया है दसवें अध्याय में उस प्रसंग में निमित्त कारण को समझाने का प्रसंग जब चल रहा है तो वहां पर अग्निर्वैशे कम ये जो अग्नि है अग्नि निमित्त कारण बनता है अग्नि वैशेषिक कारण बनता है वैशेषिक का मतलब है निमित्त कारण तो अग्नि निमित्त कारण बनता है किसके लिए किसी की किसी पदार्थ को पकाने में जैसे आम पक रहा है तो आम के पकने में अलग अलग कारण है समवायी कारण भी है असमवाय कारण भी है और निमित्त कारण भी है तो आम के पकने में अग्नि भी एक कारण है आम जो पक रहा है ना आम का जो पकना है पाक गुण जो आम में आ रहा है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है अग्नि तो इसलिए कह रहे हैं अग्नि जो है निमित्त कारण बनता है किसी पदार्थ को पकाने में ऐसा वहां प्रसंग है ठीक है जी तदेव तंत्रातर समाचारात निमित्त कारण नाम भाग इति मतम भाष्यकाराण तो कहते हैं तदेव कारण वही कारण जो वैशेषिक दर्शन में जिस वैशेषिक कारण को कहा है तदेव तंत्रांतर समाचारात दूसरे शास्त्र में निमित्त कारण नाम भाग इति दूसरे शास्त्र में उसको निमित्त कारण से बोला जाता है इति मतम बाष्यकारा ऐसा बाष्यकारों का मत है जिस कारण को वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक कारण बताया गया है उस वैशेषिक कारण को दूसरे तंत्र में निमित्त कारण नाम से बोला गया है व्यवहार होने से तंत्रांतर में व्यवहार निमित्त कारण के नाम से होने से ऐसा समाचार का मतलब यहां व्यवहार हा जी नहीं वही व्यवहार सूचना तो सूचना एक अलग प्रकार का होता है व्यवहार दूसरे शास्त्र में उसको निमित्त कारण से व्यवहार किया गया होने से ऐसा प्रशस्त पादभाष्य तो निमित्त कारण स्पष्ट उपलब्ध थे परंतु प्रशस्त भाष्य में इसको निमित्त के कारण निमित्त नाम से स्पष्ट उन्होंने लिखा है तद कारण विषय विवरण तालिका दीये तो वह जो यहां पर उस कारण को तद उन कारणों को या उस कारण को अत्र यहां पर कारण विषय में कारण के संदर्भ में विवरण तालिका दी जा रही है अब कारण प्रक्रिया को समझाया जा रहा है सबसे पहले समवायिक कारणम कारण किसको कहते हैं उसको समझा रहे हैं क्रिया गुणवत्त समवायि कारणम क्रियावान और गुण वाला जो पदार्थ होता है उसको संवाय कारण कहते हैं क्रिया गुणवत्त संवाय कारणम द्रव्य लक्षण ये द्रव्य के लक्षण में कहा है ऐसा द्रव्य जो क्रियावान हो ऐसा द्रव्य जो क्रिया वाला हो ऐसा द्रव्य जो गुण वाला हो उसको संवाय कारण कहते हैं पृथ्व्यादि द्रव्यम संवाय कारणम और पृथ्वी आदि जितने द्रव्य बताएंगे आगे वो सारे के सारे द्रव्य संवाय कारण होते हैं किन के संवाय कारण होते हैं तो कहा द्रव्य गुण कर्मणाम द्रव्य गुण और कर्मों के अब मेरी ओर देखिएगा यहां पर कहा है पृथ्वी संवाय कारण बनता है ये बनती है पृथ्वी द्रव्य संवाय कारण बनता है पृथ्वी द्रव्य किसका कारण संवाय कारण बनता है द्रव्य का बनता है कौन सा ऐसा द्रव्य जो द्रव्य उत्पन्न होता है पृथ्वी से पृथ्वी द्रव्य से जो नया द्रव्य उत्पन्न होता है कार्य द्रव्य उस कार्य द्रव्य का पृथ्वी रूपी द्रव्य संवाय कारण है क्यों क्योंकि संवाय कारण उसको कहते हैं जिसको धारण कर सके जिसको भी वो धारण करता है तो किसको धारण करता है या तो द्रव्य को अपने में धारण करता है या किसी गुण को अपने में धारण करता है या किसी कर्म को अपने में धारण करता है जो अपने में धारण करने में समर्थ हो उसको समवायी कारण कहते हैं पकड़ में आ रहा है जी नहीं आ रहा है आ, मिट्टी को समवायिक कारण कहते हैं का। जो, जो, जो, जो में मिट्टी जो है। अब इधर उधर मत जो इसी भाषा का मत प्रयोग करो ना अब यहाँ जो भाषा है उस भाषा को समवायिक मतलब समवेतन शीलम जो है ना जो अपने में धारण करने का स्वभाव समवेतन का मतलब है धारण करना अपने में रखना जो अपने में रखने का स्वभाव जिसमें होता है वो समवायी कारण होता है किसी को अपने में धारण करने का सामर्थ्य जिसमें होता है मिट्टी में यह सामर्थ्य है कि वो घड़े को धारण करता है ठीक है ना द्रव्य में यह सामर्थ्य है कि वो किसी न किसी गुण को अपने में धारण करता है द्रव्य में यह सामर्थ्य है वो किसी ना किसी क्रिया को अपने में धारण करता है ठीक है ना इधर देखिएगा यह एक द्रव्य है ठीक है अब इसमें कर्म है कर्म को धारण किया नहीं किया इसने ठीक है ना गति रूपी कर्म को अपने में धारण कर रहा है ना अब इसमें ये जो श्वेतत्व है श्वेतत्व को इस द्रव्य ने धारण किया नहीं किया है ऐसा ऐसे ही इसमें जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है ना उसको ये धारण कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है ना ऐसा जो अपने में धारण करने का किसी को भी यानी द्रव्य को गुण को कर्म को तीन ही चीज हमारे सामने तो किसी द्रव्य को किसी गुण को किसी कर्म को अपने में धारण करने का स्वभाव जिसमें है वो समवाय कारण होता है और वो द्रव्य होता है समवाय कारण हमेशा द्रव्य होता है ये पहले बता चुका हूं है आपको समवाय कारण गुण नहीं हो सकता समवाय कारण कर्म नहीं हो सकता समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है स्पष्ट हो रहा है जी हाँ जी तो ठीक है घड़ा गढ़ा भी है पानी को धारण करता है वो भी समवाही कारण है तो द्रव्य द्रवी, द्रवी तो पानी का है। हाँ बिल्कुल घड़ा जो है पानी का समवाही कारण है क्योंकि घड़े ने धारण किया हुआ है उसको तो सूर्य पृथ्वी का, का है हा जी सूर्य पृथ्वी का मां है मान सकते हैं भी तो है तो घूमती है है धारण कर रहा नहीं पृथ्वी ने पृथ्वी को उसको रोक रखा है एक प्रकार से उसको अपने आप अपने में धारण किया हुआ है तो हो जाएगा ना द्रव्य ही बनेगा समवाही कारण इसमें क्या आपत्ति है चाहे ईश्वर हो चाहे सूर्य हो चाहे ये पृथ्वी हो चाहे आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी जो जिसको आप द्रव्य कहते वो द्रव्य ही समवाय कारण बनेगा तो द्रव्य किसी ना किसी द्रव्य को धारण कर, कर सकता है इसमें आपत्ति क्या है द्रव्य द्रव्य को धारण कर सकता है द्रव्य गुणों को धारण कर सकता है द्रव्य कर्मों को धारण कर सकता है मतलब धारण जो अपने में रखने का सामर्थ्य जिसको है जिसके अंदर अपने में रखने का सामर्थ्य है वो द्रव्य ही होगा इसलिए द्रव्य द्रव्य का संवाय कारण है द्रव्य गुण का संवाय कारण है और द्रव्य कर्म का संवाय कारण है यही बात यहाँ पर कही जा रही है। हाँ जी उदाहरण दिया था हाँ जी हाँ जी तो हम चर्चा करते हैं कार्यों कार्य जगत में मतलब तो जैसे किसी कारण से कोई कार्य कार्य बन गया हुई। लेकिन घड़े में जल जल है तो तो अगर घड़े को का, अगर को का का कारण कारण मानेंगे तो फिर उसका कार्य किस तरह संबंध बनाएंगे? था? ऐसा है यहाँ पर केवल धारण करने मात्र से समवाही कारण है सिर्फ हाँ जी हाँ जी क्योंकि इच्छा रूपी गुण को आत्मारूपी द्रव्य धारण कर रहा है तो इच्छा का समवाही कारण ये आ, आत्मा यहां कोई कार्य नहीं बनाया जा रहा है कारण का मतलब है यहाँ पर समवाय कारण की परिभाषा ये है कोई नया कार्य उत्पन्न हो रहा हो तभी समय कारण बनता हो ऐसा नहीं है जो नया कार्य उत्पन्न हो रहा तब भी बनता है अगर कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तब भी कारण बनता है क्योंकि किसी को भी धारण करता हो वो समवा कारण माना जाता है उसका नाम है समवाय कारण लिखा था कारण में नहीं वो अलग प्रक्रिया है वो अलग प्रक्रिया है वहां ये कहा है कि उपादान कारण का मतलब है एक कार्य कारण है ठीक है ना इस भाषा में अगर देखेंगे कार्य जगत जो है कार्य जगत कार्य माना जाता है अब इस कार्य जगत का कारण जो है सत्वरस्ता में बस उसको कारण कहेंगे एक कारण है और एक कार्य तो जो कारण है वहां पर वो उपादान कारण उन्होंने उपादान नाम दिया है क्योंकि यहां पर सत्वरस्तम जो है कारण है कार्य जगत का तो उस हैं उसको दूर वो थोड़ा सा आप अलग प्रक्रिया है वो मतलब आप तीन कारण बताए एक उपादान कारण एक निमित्त कारण एक साधारण कारण वो एक अलग प्रक्रिया है ईश्वर जो है निमित्त कारण है और स्तभ जो है उपादान कारण है वैसे तो उन्होंने इसको मतलब मतलब जनरल सामान्य रूप से कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के लिए तीन कारण होते हैं। हाँ जी हाँ जी तो कारण की चर्चा हैं तो तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर कारण कहेंगे मतलब जैसे घड़े का कारण कौन है मिट्टी, मिट्टी। है हाँ। तो यहाँ इसको समवाय कारण कहेंगे मिट्टी को, मिट्टी को। क्योंकि मिट्टी ही घड़े को धारण करती है इसलिए उसको समवाय कारण कहेंगे इस अर्थ में इतने अर्थ में उसको उस उपादान कारण को समवाय कह सकते हैं लेकिन हर समवाय कारण उपादान कारण नहीं होता है पर उपादान कारण समवाय तो होता है पर हर समवाय कारण उपादान नहीं होता है हाँ जी हाँ जी ये इसका अंतर करने के लिए मैंने आपको ये बात कही है मतलब वो समवायि कारण है उपादान कारण का मतलब समवाय कारण है लेकिन हर समवाय कारण उपादान कारण नहीं बनता है लेकिन हर उपादान कारण समवाय कारण बनेगा ठीक है ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को हाँ बोलिए आप थोड़ा पूछना तो कारण परिभाषा जो हम्म। किसी भी, गुण को करने वाला। और दूसरा भी था। क्रिया को धारण करने वाला हाँ यह कहा ना इन्होंने क्रिया गुणवत्त क्रिया वाला हो या गुणवाला हो यानी क्रिया को धारण करता हो या गुण को धारण करता होगा वो द्रवी होगा तो क्रिया गुणवत्त द्रव्यम समवायि कारणम भवति ये वाक्यशेष है क्रिया गुणवत्त इसके आगे आपको अध्याय करना है क्रिया गुणवत्त द्रव्यम समवायि कारणम भवति यथा पृथिव्यादि द्रव्यम समवाय कारणम ऐसा हाजी वो आ जाएगा आगे पंद्रहवा सूत्र है मेरे विचार से नहीं आ, कौन सा होगा एक मिनट पंद्रहवा ही होना चाहिए पंद्रहवा पंद्रवा सूत्र है क्रिया गुणवत्म समवाय कारणम द्रव्य लक्षण द्रव्य के लक्षण में बताए पंद्रहवा सूत्र है तो यहां पर ये अध्यय कर लीजिएगा क्रिया गुणवत्ता कस्या, कस्या, द्रव्य समवायि कारण बोति यथा पृथ्व्याण कर लिए क्या द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण और कर्मों का ऐसा पकड़ में आगे चले मगे निष्क्रियम आकाशी द्रव्यम समवायि कारण गुणा नमे अब एक और विशिष्ट बात कहिए निष्क्रियम आकाश आकाश आदि द्रव्यम जो निष्क्रिय आकाश आदि से आत्मा सर्वव्यापक परमात्मा निष्क्रियम जो क्रिया रहित द्रव्य है निष्क्रिय यानी जिसमें क्रिया नहीं हो सकती क्रिया रहित जो द्रव्य है जैसे आकाश जैसे परमात्मा वो भी समवायी कारण है पर गुणा वो केवल गुणों का ही समवाय कारण है आकाश तो आकाश हाजी हाँ सत्तात्मक आकाश हाँ जी तो तो उसको व्यापक माना है ना व्यापक होने से कोई क्रिया ना होना है तो दृष्टि को समझ लो आप <laughs> अब दृष्टि भेद को हटाएंगे तो फिर वही समस्या आएगी दृष्टि यह है कि आकाश व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है जो व्यापक है ना तो वो उसमें क्रिया नहीं हो सकती समझेगा फिर क्रिया रहने के लिए जहां आकाश ना हो तब क्रिया हो सकती है उसमें तो आकाश ना हो ऐसा स्थान ही नहीं मिलेगा सब जगह आकाश है बस इतना ही समझ लो आप उस उसमें क्यों जाते हो आप जो जिस दृष्टि से बताया जा रहा है उसकी उतना ही रही है ना हाँ जी हाँ जी वो मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं वहां क्रिया देता है क्रिया देना अलग चीज है क्रिया होना अलग चीज है क्रिया देने वाला में क्रिया होना जरूरी है न? क्या बिना जब स्वयं नहीं क्रिया है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा कोई नियम नहीं है स्वयं में कोई क्रिया नहीं है लेकिन दूसरे को क्रिया दे सकता है ऐसा है मैं यहाँ बैठे बैठे बिना इले डुले आपको हिला सकता हूँ मेरे में सामर्थ्य है जी हाँ जी कैसे कैसे घर के हाँ? कैसे? मैं आपको उठाऊंगा वहाँ से उठ जाओगे आप मैं कहूँगा आप उठिए क्रिया क्या आपने क्रिया की की ना बोलने की। अब देखो शुक्रिया है देखिए यहाँ इस, मेरा अभिप्राय ये है कि मेरी जो आत्मा है मैं जो आत्मा हूँ मैं यहाँ से हटूंगा नहीं इसका ये अभिप्राय है मेरा यह अभिप्राय नहीं की मैं बोलूंगा नहीं कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा नहीं देखिये प्रेरणा करना एक अलग चीज है और स्वयं में क्रिया होना एक अलग चीज है ईश्वर में स्वयं में क्रिया नहीं होती है लेकिन दूसरे को प्रेरणा देता है दूसरे में क्रिया प्रदान करता है, तो वो कैसे है तो हाँ जी कैसे वो करता है कैसे वो गति देता है कैसे गति देता है लग... उसके पास शक्ति है उस शक्ति ऐसी गति देता है क्योंकि मैं ऐसा आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं हूँ पर ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के नाते आपके पास में भी है तो आपके पास में आपके साथ जुड़ा हुआ है और उसके पास शक्ति भी है अपनी शक्ति से आपको गति देता है ऐसा देता है ऐसा ऐसा छल मत करो ऐसा <laughs> छल मत करिएगा प्रश्न यहाँ है क्या ईश्वर में खुद में क्रिया होती है क्या क्रिया का मतलब है देशांतर प्राप्ति हाँ ऐसी क्रिया होती है क्या बोलो वो तो आप बताएंगे <laughs> <दर्णों किया> <laughs> में आता है क्या किसी क्रिया के लिए कोई पदार्थ की उपस्थिति क्रिया हो जाती है और उसमें ऐसा केमिस्ट्री में आता है नहीं। नहीं। तो दो पदार्थ ये कह रहे हैं केमिस्ट्री में ऐसा आता है उत्प्रेरक का कार्य ठीक है वो ना तो, वो तो आप मेरी बात को सिद्ध कर रहे होता है वो अलग बात है ऐसा है आप ये बात बताइए की यहाँ पर क्रिया का मतलब ये है देशांतर प्राप्ति ठीक है ना ऐसी कोई क्रिया परमात्मा में नहीं होती है क्योंकि वो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक वस्तु में देशांतर प्राप्ति कभी नहीं हुआ करती है ऐसा कोई क्रिया नहीं है उसमें ठीक है ना इस दृष्टिकोण से आप यहां लेंगे तो कोई सामान्य बातें है तो इसलिए कह रहे हैं निष्क्रियम आकाश आदि द्रव्यम समवायि कारणम गुणा, गुणा निष्क्रिय आकाश और परमात्मा रूपी जो द्रव्य है वो केवल गुणों का ही समवायि कारण बनते हैं कर्मों का नहीं द्रव्याणी ही समवाय कारण आ गुणा न कर्माणी ये स्पष्ट कर दिया यहां पर द्रव्याणी ही द्रव्य ही समवायि कारणानी समवायि कारण बनते हैं न गुनाह न गुण बनते हैं न कर्माणी न कर्म बनते हैं हाँ जी यहां तो हाँ जी से आधी से फिर अपने एक शब्द बोला था आत्मा आत्मा आत्मा का कहला परमात्मा हाँ। बस दो ही है दो ही पदार्थ पदार्थे आदि आदि में केवल परमात्मा को ही लेना बस क्योंकि दो ही व्यापक पदार्थ हैं आकाश और परमात्मा नहीं आत्मा का मतलब मेरा वो उसका नहीं तो ये पहले स्पष्ट कर दिया था कोई बात नहीं ऐसा है आत्मा गॉड का मतलब ये है आत्मा कोई परमात्मा का पर्यायवाची शब्द से बोला है मैंने ठीक है जी चलिए कोई बात नहीं पकड़ो शब्दों को पकड़ो मेरे क्या आपत्ति है अच्छा है ठीक है, देखिए मेरा यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं था कि जीवात्मा भी वहां अर्थ लेना चाहिए ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है जरूर मेरी वाणी से जरूर निकला होगा पर उसका अभिप्राय मेरा बिल्कुल नहीं है ठीक है चले अब असमवाय कारणम अगला कारण है असमवाय कारणम अब यहां जो बात लिखी है इस बात को समझना आप द्रव्यम असंवाय कारणम द्रव्य कर्मणाम निष्क्रियम द्रव्यम द्रव्य गुणयो असंवाय कारणम भवती न तो कर्मणा यह सब गलत लिखा है यहां पर यहां जो असंवाय कारण की परिभाषा जो लिख रहे हैं द्रव्यम असंवाय कारणम ये गलत है द्रव्य असंवाय कारण नहीं बनता है फिर कहा द्रव्य द्रव्यकर्मणाम द्रव्य असमवाय कारण वो द्रव्य का भी बनता है कर्म का भी बनता है जो भी असमवाय कारण है वो द्रव्य का भी असमवाई कारण बनेगा कर्म का भी असमवाय कारण बनेगा और गुण का भी असमवाय कारण बनेगा पर वो द्रव्य नहीं होगा असमवा कारण जो बनेगा वो जो भी बनेगा वो द्रव्य नहीं होगा यहां ये होना चाहिए द्रव्यम के स्थान पर गुण हाँ गुण कर्म गुण आ, गुना कर्मणे ऐसा होना चाहिए <approaching> नहीं गुन गुना कर्मणी गुना होना चाहिए हाँ गुणकर्मणी गुणकर्मणी असमवाय कारणम द्रव्य गुण कर्म ऐसा होना चाहिए हाँ जी गुना कर्मणी दिवचन में गुना कर्मणी कर्म कर्मणी कर्माणी है ना गुना कर्मणी असंवाय कारणम ठीक है यह असंवाय कारणे ऐसा भी कर सकते हैं अब ऐसा लिखिएगा कर्मणि असमवाय असंवाय कारणे द्रव्य कर्मना। पकड़ में आ गया कर्मणि द्विवचन में प्रथमा विभक्त द्विवचन में कारणे यि कारण वजन में कारणे द्रव्य गुणकर्मी हाँ जी हा, हाँ ऐसा और उसके बाद में निष्क्रियम द्रव्यम द्रव्य गुणयो असमवाय कारण न तो कर्मना ये भी गलत है पूरा ये पूरा काटना है आपको यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में विराम तक पूरा काट करके बस केवल इतना ही लिखना है आपको गुणकर्मणी असमवायि कारणे भवत द्रव्य गुण कर्मणाम इतना लिखना है ठीक है फिर उसके बाद में जो आगे लिखा है गुणों भवती असमवाय कारणम द्रव्य गुण कर्म ये तो उसी की व्याख्या हो गई जो पहली पंक्ति जो लिखवाए उसी की व्याख्या है गुण जो है असमवाय कारण बनता है द्रव्य गुण और कर्म कर्मों का गुण असंवाय कारण बनता है द्रव्य का भी बनता है गुण का भी बनता है और कर्म का भी बनता है कैसे कैसे बनता है तो उसका बात है कारण संवायत, नतु साक्षात कर्म कर्म के बारे में बताएं। कर्म असंवाय कारणम, द्रव्य गुणयो हो कर्म असंवाय कारण बनता है कर्म असंवाय कारण बनता है किसका द्रव्य का और गुण का फिर बीच में ब्रैकेट में जो दिया है कारण समवायात कारण में होने के कारण से नतु तो साक्षात साक्षात तो बनता ही नहीं कर्म क्योंकि कर्म जो है उसमें रहने के कारण से रहने कारण का मतलब है कारण में रह कर के कारण का मतलब जैसे जो द्रव्य उत्पन्न हुआ है उस द्रव्य को उत्पन्न कराने के लिए कारण में पहले था इसलिए कर्म हुआ संयोग हुआ हो रहा है ना जैसे तंतुओं का संयोग हो गया ठीक है ना तो तंतुओं का संयोग में कारण तो बन रहा है ना कर्म तो संयोग को बनाकर के वो चला गया समाप्त हो गया ठीक है ना अब वो नहीं है विद्यमान नहीं है यानी एक ऐसा कारण है कारण बन करके भी वह दिखता नहीं है दूसरे कारण ऐसे नहीं है वो कारण बनकर के वह विद्यमान रहते उनके हट जाने पर वो कार्य नहीं रहेंगे जैसे द्रव्य द्रव्य कारण बनता है द्रव्य द्रव्य का कारण बनता है यानी मिट्टी घड़े का कारण है मिट्टी समवाई कारण है यदि मिट्टी को हटा दो तो घड़ा नहीं रह सकता ठीक है यह एक बात है द्रव्य और गुण भी कारण बनता है गुण जो है कारण बनता है असमवाय कारण की बात कर रहा हूं एक गुण असमवाई कारण बनता है किसी नए गुण की उत्पत्ति में पकड़ में आ गया जैसे कपड़ा है इस कपड़े में ये जो रूप गुण है इसमें जो रूप गुण है ये रूप गुण कपड़े का है ये, ठीक है ना इस इस रूप गुण का जो असमवाय कारण है तंतुओं में रहने वाला रूप गुण है पकड़ में आ रहा है अभी मैं इस इसके अनुसार बताऊंगा इस प्रक्रिया को केवल अभी शब्दों से समझ लीजिएगा ये जो रूप है इस कपड़े में जो रूप गुण आया है ये किस कारण से आया है तंतुओं में रूपगुण था इसलिए इसमें आया है तो तंतुओं में रहने वाला रूप गुण इस रूप, का दूसरा रूप दूसरा का गुण का कारण का है असमवाय कारण है वो तो रूपगुण हाँ जी दूसरा उदाहरण किया रूप गुण रूपगुण को उत्पन्न करेगा ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा गुण गुण को उत्पन्न करता है तो गुण गुण गुण को यानी अपने जैसे गुणों को ही उत्पन्न करेगा भिन्न गुणों को कैसे उत्पन्न करेंगे? ठीक है ये असमवायिक कारण है तो यहां ये यह जो रूप गुण है इसमें आया है ये तंत्रों में रूप गुण के कारण से आया है अगर तंतुओं में रूप गुण कटा दो तो ये रूप गुण भी अट जाएगा फिर तो उसको भी होना कारण बनकर के रह रहा है तो गुण कारण बन रहे हैं लेकिन विद्यमानता है उस गुण का और द्रव्य कारण बन रहा है विद्यमानता है लेकिन कर्म ऐसा नहीं होता कर्म कारण भी बनता है रहता भी नहीं इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कारण समवायात कारण में होने के कारण से वो कारण बना था, मूल कारण में होने के कारण से न तो साक्षात साक्षात कारण नहीं बनता यानी साक्षात्म रहता नहीं है इसका यह अभिप्राय है पकड़ में आगे चले हम आगे यह हो गया असमवाय कारणम को लेकर के बताया अब चलिए निमित्त कारणम निमित्त कारणम को बताया जा रहा है द्रव्यम कालो अग्निश्च निमित्त कारणम द्रव्य जो है जैसे काल एक द्रव्य है अग्नि एक द्रव्य है ये निमित्त कारण बन रहे हैं किसके है? तो कह रहे हैं परिणाम कारि, कारित्वाद ये परिणाम का परिणामी देने वाले यानी बदलवाने में कारण होने के कारण से परिवर्तन के कारण परिणाम कारण परिणाम परिणामकारित्वाद मतलब का है परिवर्तन के कारण होने से यानी काल और अग्नि जो है किसी वस्तु के परिवर्तन के कारण है जैसे मैंने आपको बताया ना आम पक गया है ठीक है ना आम में पाकज गुण आ गया है आम जो है पक करके बदल गया घड़ा जो है पहले कच्चा था अब उसमें परिवर्तन आ गया पक गया उसमें निमित्त कारण कौन है तो कहा अग्नि निमित्त कारण है और काल भी निमित्त कारण है ठीक है ये कहना चाह रहे आकाश हाजी क्रिया गुणवत् समवाय कारणी द्रव्य लक्षण गुण क्रिया समवा क्रिया गुणवत् समवायी कारणमी तो काल द्रव्य कैसे है काल, कैसे? काल जो है आ, अपने अंदर किसी न किसी गुण को धारण करता है परत्व अपरत्वि गुणों को धारण करता है अभी बहुत सारे गुण बताएंगे आ, काल में एकत्व है अनेकत्व है ऐसे कई गुण है ना क्योंकि यहां जो परिभाषा किया है ना किसी न किसी गुण को धारण करे वो वो द्रव्य है वो आपको जब बाद में पढ़ेंगे तो पता लेगा। पहले तो उसका अस्तित्व आपको सिद्ध करना पड़ेगा तब द्रव्य बनेगा ठीक तो है नहीं नहीं अस्तित्व आप सिद्ध करेंगे तब वो एक पदार्थ माना जाएगा पहले तो उसका अस्तित्व तो सिद्ध करो आप हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ सर्वतंत्र सिद्धांत है ये हाँ जी द्रव्य की परिभाषा तो ये, आ, ये तो सर्वतंत्र सिद्धांत है हाँ यही परिभाषा नहीं वहां पर आ, आ, आ, यानी द्रव्य द्रविक का मतलब यहां ये है कि किसी ना किसी गुण को, को धारण करता हो द्रव्य है ठीक है ना तो वहां पर उसको द्रव्य के रूप में नहीं है काल को स्वीकार किया वहां पर भी काल एक होता है काल काल है दिशा है सब कुछ स्वीकार किया है वहां ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया कि यह द्रव्य है पर काल को स्वीकार किया क्योंकि द्रव्य बोलते हैं फिर वहां दूसरे ढंग का आ जाएगा इसलिए मैं वो द्रव्य जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं पर वहां भी काल को दिशा को इन सब को स्वीकार किया है वहां विवेचना नहीं किया है कि यह द्रव्य होता है क्योंकि यह गुण को धारण करता ऐसा कुछ नहीं बोला वहां पर काल है दिशा है बस इतना स्वीकार किया उनको व्यवहारिक द्रव्य मानते उसको व्यवहारिक द्रव्य हाँ काल दिशा आदि को व्यवहारिक द्रव्य है यहां पर भी व्यवहारिक द्रव्य है और कुछ नहीं यहां पर भी हाँ जी इस प्रसंग को पूरा कर लीजिएगा आकाश्च निष्क्रमण प्रवेशन निमित्तम आकाश आकाश जो है निष्क्रमण और प्रवेशन का कारण बनता है आकाश जो है ये स्थान आपको निकाल निकलने का और आने का कारण बनता है आकाश्च निष्क्रमणम प्रवेशनम इसके दो मुख्य गुण हैं निष्क्रमणम और प्रवेशनम चेतन आत्मा परमात्मा च निमित्त कारणे निज ज्ञानादि गुण चेतन जो आत्मा है और परमात्मा है ये निमित्त कारण है निज ज्ञानादि गुण परिणमित पर, परिणाम ये परिणमय तृत्वाद क्यों कहा इन्होंने अन्य द्रव्यों में परिवर्तन कराने के कारण से ये निमित्त कारण है ये कह रहे हैं आत्मा परमात्मा ये निमित्त कारण है ये निमित्त कारण बनते हैं किसी ना किसी के निमित्त बनते हैं तो कैसे निमित्त कारण बनते हैं निज गुणा निज ज्ञानादिगुणों के कारण से तो ये द्रव्य हैं निज ज्ञानादि गुणों के कारण से तो ये द्रव्य हैं और परिणाम होने से दूसरों के निमित्त कारण है ऐसा हाजी परिणाम ये दूसरे पदार्थों को बदलवाने के कारण बनते हैं दूसरे द्रव्यों को बदलवाते जैसे घड़ा है ठीक है घड़े को हम पका रहे हैं ठीक है ना तो घड़े को बदलने में उसमें परिणाम देने में कारण बनता है आत्मा क्योंकि घड़े को जो पका रहा है ना व्यक्ति वो तो कौन पकाएगा कोई चेतनी तो पकाएगा ना उसको तो गढ़े में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन का निमित्त कारण कौन है तो चेतनात्मा भी है जैसे काल निमित्त कारण है अग्नि भी निमित्त कारण है तो आत्मा भी निमित्त कारण है निमित्त कारण तो अनेक हो सकते हैं ये कहना चाह रहे तो किसी पदार्थ को परिवर्तन कराने में चेतनात्मा निमित्त कारण है और निज ज्ञान गुणों के कारण से वो समवाय कारण है यानी इसको ऐसा भी कह सकते निज ज्ञानादि गुणों के माध्यम से निज ज्ञानादि गुणों के माध्यम से दूसरे पदार्थों में परिवर्तन के कारण होने से निमित्त भवता निमित्त कारण होते हैं ऐसा अब गुणों के बारे में कह रहे हैं गुण अग्नि रोष्णियम निमित्त कारणम अग्नि में जो उष्णता है वो निमित्त कारण है अग्नि में जो उष्णता है वो निमित्त कारण है किसी को पकाने में वैसे ऐसा कहने की जरूरत नहीं है पर इनको क्योंकि अपने आप में अग्नि निमित्त कारण बन गया तो उसके गुण को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है जैसे आत्मा आत्मा को आप आत्मा निमित्त कारण ऐसा बताया ना तो फिर उसके ज्ञान आदि गुणों को बताने की कोई जरूरत नहीं है वैसे यहां इतना बहुत विशेष नहीं है ये पर इन्होंने बताया तो मैं आपको बता रहा हूं जब आत्मा निमित कारण है तो आत्मा के सारे गुण उसी में आएंगे ऐसे अग्नि निमित्त कारण है तो उसकी उष्णता भी उसी में आ गई फिर भी ये अलग करके बता रहे हैं आत्मन परमात्मश्च चेतन से ज्ञानादि गुणों निमित्त कारणम फिर उसी बात को यहां पर स्पष्ट करें आत्मा परमात्मा रूपी चेतन के जो ज्ञानादि गुण है वो भी निमित्त कारण है कर्म कर्म के बारे में कह रहे हैं चेतन कर्म प्रयत्नो निमित्त कारणम द्रव्य गुणयो यो गलत है यानी चेतन कर्म प्रयत्न प्रयत्न कर्म नहीं है यहां चेतन प्रयत्न को कर्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्म मुनि जी पर यह गलत बात है क्योंकि चेतन का जो प्रयत्न है वो कर्म नहीं है वो गुण है चौबीस गुणों में प्रयत्न को स्वीकार किया है गुण के रूप में स्वीकार किया है चौबीस गुण होते हैं उन चौबीस गुणों में प्रयत्न एक गुण है न कि कर्म है इसलिए यहां पर इन्होंने चेतन कर्म प्रयत्न यानी चेतन प्रयत्न चेतन का कर्म है और वो निमित्त कारण है द्रव्य और गुणों का ऐसा कहना चाह रहे हैं ये गलत है ठीक है इतना ही रखते हैं हाँ जी इसको बस आप ये लिखिएगा अंडरलाइन करके ये गलत है ऐसा लिख लीजिएगा बस ये कहना चाह रहे हैं चेतन का कर्मरूपी प्रयत्न ऐसा है चेतन का कर्मरूपी प्रयत्न द्रव्य और गुण के निमित्त कारण द्रव्य और गुण का निमित्त कारण बनता है शब्दार्थ में बता रहा हूं चेतन का कर्मरूपी प्रयत्न द्रव्य और गुण का निमित्त कारण बनता है हाँ जी हाँ जी नहीं इस इसकी आवश्यकता नहीं गलत गलती वाक्य है क्योंकि प्रयत्न गुण है कर्म नहीं है बस इसको कहने की आवश्यकता नहीं है हाँ जी क्या कौन से कर्म का नहीं ये गलत तो है पर ठीक को तो बताना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा कोई ठीक है ही नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है कर्म जो है असमवाय कारण बनता है निमित्त कारण नहीं बनता है कर्म असमवाय कारण बनता है गुण असमवाय कारण बनता है ठीक है ना द्रव्य समवाय कारण है तो जब द्रव्य को समवाय कारण बता दिया है या द्रव्य को निमित्त कारण बता दिया है, है तो फिर उसको निमित्त कारण बनता ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है ठीक है अगर मानवीय लोग गुण को बता दिया कहें तो कर्म तो बिल्कुल नहीं बन सकता निमित्त कारण ठीक है तो अब वस्तु प्रक्रिया के नाम से जो लिखा है ना यानी वस्तुओं को ध्यान में रख के इन्हीं कारणों को बताएंगे बस और कुछ नहीं है जो वस्तु प्रक्रिया लिखी है ना यानी वस्तुओं को ध्यान में रख कर के कौन सी वस्तु असमवाय कारण है कौन सी वस्तु समवाय कारण है कौन सी वस्तु अ, निमित्त कारण है बस उसी को आ, क्रियात्मक रूप वहां तो सिद्धांत के रूप में बताए या क्रियात्मक रूप से बताएंगे वो जो क्रियात्मक रूप है वो आपने लिख लिया होगा लिख दिया सारे तीनों तो कल उसके बारे में चर्चा कर लेंगे उसके बाद पाठ प्रारंभ हो जाएगा ओंकार ओ ओम, ओम, सबको प्रणाम